भारतीय व्याख्यान मदुरा अभिनंदन का उत्तर मदुरा में स्वामी जी को वहां के हिंदू बांधों ने एक मान पत्र भेंट किया जो इस प्रकार था हम मदुरा निवासी हिंदू लोग आज बड़े आदरपूर्वक आपका अपने इस प्राचीन तथा पवित्र नगर में हार्दिक स्वागत करते हैं आप में हम एक ऐसे हिंदू सन्यासी का जीवन उदाहरण पाते हैं जिसने संसार के सब बंधनों को को तोड़कर तथा उन समस्त साधनों तिलांजलि देकर जिनसे केवल स्वार्थ साधन ही होता है अपने को हिताय सुखाय के श्रेष्ठ उद्देश्य में ही लगा दिया है तथा जो कि मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है आपने स्वयं अपने व्यक्तित्व द्वारा यह दर्शा दिया है कि हिंदू धर्म का सार तत्व केवल नियमों तथा अनुष्ठानों के पालन में ही नहीं है वरन यह एक उदात्त दर्शन का रूप है जो दीन दुखी तथा पीड़ित लोगों को शांति तथा संतोष प्रदान कर सकता है आपने अमेरिका तथा इंग्लैंड को भी उस धर्म की उस दर्शन की महिमा सिखला दी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति योग्यता तथा परिस्थिति के अनुसार अधिक से अधिक उन्नति कर सकता है गत तीन वर्ष से यद्यपि आपकी शिक्षाएं विदेशों में ही हुई है परंतु फिर भी उनका मनन इस देश के लोगों ने भी कम उत्सुकता से नहीं किया है और हम कहेंगे कि इस देश में विदेशी भूमि से आयत भौतिकवाद के अधिकाधिक बढ़ते हुए असर को रोकने में भी उन्होंने कम काम नहीं किया है आज भी भारतवर्ष जीवित है क्योंकि उसको विश्व की आध्यात्मिक व्यवस्था को संपादित करने का व्रत पूरा करना है इस कलयुग के अंत में आप जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होना इस बात का द्योतक है कि निकट भविष्य में उन महान आत्माओं का अवश्य ही अवतरण होगा जिसके द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति होगी प्राचीन विद्याओं का केंद्र श्री सुंदरेश्वर भगवान का प्रिय स्थान तथा योगी राजों का पुण्य द्वादशान तक क्षेत्र मदुरानगर भारतवर्ष के अन्य किसी नगर से आपके भारतीय दर्शन के प्रतिपादन के प्रति हार्दिक प्रसन्नतात्मक भावों के प्रकाशन में तथा आपकी मानवता की अमूल्य सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में पीछे नहीं है ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घजीवी करे शक्तिशाली बनाए तथा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया स्वामी जी का उत्तर मेरी बड़ी इच्छा है तुम लोगों के साथ कुछ दिन रहकर तुम्हारे सुयोग्य सभापति महोदय के द्वारा सभी निर्देशित शर्तें पूरी करूं और गत चार वर्षों तक पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझे वहां का जैसा अनुभव हुआ उसे प्रकट करूं परंतु खेत के साथ कहना पड़ता है कि सन्यासियों के भी शरीर हैं और गत तीन हफ्ते तक लगातार घूमते और व्याख्यान देते रहने के कारण मेरी हालत इस समय ऐसी नहीं है कि इस शाम को एक लंबा व्याख्यान दे सकूं। अतः मेरे प्रति जो कृपा दिखाई गई उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देकर ही मुझे संतोष करना पड़ेगा दूसरे विषय मैं भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए रख छोड़ता हूँ जब अधिक स्वस्थ स्थिति में शाम के इस थोड़े से समय में जितने विषयों पर चर्चा की जा सकती है उनसे अधिक पर चर्चा का समय मिल जाएगा मदुरा में तुम लोगों ने अत्यंत प्रसिद्ध और उदारचेता देशवासी और रामनाथ के राजा के अतिथि के रूप में मेरे मन में एक तथ्य प्रमुखता के साथ आ रहा है शायद तुम लोगों में से अनेक को मालूम है कि ये रामनाथ के राजा ही थे जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागो जाने का विचार पैदा किया और इस विचार की रक्षा के लिए जहाँ तक उनसे हो सका हृदय से और अपने प्रभाव से बराबर मेरी सहायता करते रहे हैं अतय इस अभिनंदन में मेरी जितनी प्रशंसा की गई उसका अधिकांश दक्षिण के इस महान व्यक्ति को ही प्राप्त है मेरे मन में तो यह आता है कि राजा होने के बजाय उन्हें सन्यासी होना चाहिए था क्योंकि संन्यास उनका योग्य आसन है जब कभी संसार के किसी भाग में किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता होती है तब उसकी पूर्ति करने का रास्ता निकल आता है और उसे नया जीवन मिलता है यह बात भौतिक संसार के लिए भी सत्य है और आध्यात्मिक राज्य के लिए भी यदि संसार के किसी भाग में आध्यात्मिकता है और किसी दूसरे भाग में उसका अभाव तो फिर चाहे हम जानबूझकर उसके लिए प्रयत्न करें या न करें जहां धर्म का अभाव है वहां जाने के लिए आध्यात्मिकता अपना रास्ता साफ कर लेगी और इस तरह सामंजस्य की स्थापना करेगी मनुष्य जाति का इतिहास में हम पाते हैं कि एक या दो बार नहीं प्रत्येक पुनः प्राचीन काल में संसार को आध्यात्मिकता की शिक्षा देना भारत का भाग्य रहा है और इस तरह हम देखते हैं कि जब किसी जाति के दिग्विजय द्वारा अथवा व्यवसाय की प्रधानता से संसार के विभिन्न भाग एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में बद्ध हुए और संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक दान का भंडार खुल पड़ा एक जाति के लिए दूसरों दूसरी को कुछ देने का अवसर हाथ आया तब प्रत्येक जाति ने अपर जातियों को राजनीतिक सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जिसके निकट जो भाव थे दिए मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान भंडार में भारत का योगदान आध्यात्मिकता और दर्शन का रहा है भारस साम्राज्य के उदय के बहुत पहले ही वह इस तरह का दान दे चुका था भारस साम्राज्य के उदय काल में भी उसने दूसरी बार ऐसा दान दिया यूनान की प्रभुता के समय उसका तीसरा दान था और अंग्रेजी की प्रधानता के समय अब चौथी बार विधि के उसी विधान को वह पूर्ण कर रहा है जिस तरह संघ स्थापना की पश्चिमी कार्यप्रणाली और बाहरी सभ्यता के भाव हमारे देश की नस नस में समा रहे हैं चाहे हम उसका ग्रहण करें या न करें उसी तरह भारत के आध्यात्मिकता और दर्शन पाश्चात्य देशों को प्लावित कर रहे हैं इस गति को कोई नहीं रोक सकता और हम भी पश्चिम की किसी न किसी प्रकार की भौतिकवादी सभ्यता का पूर्णतः प्रतिरोध नहीं कर सकते इसका कुछ अंश संभव है हमारे लिए अच्छा हो और आध्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए लाभदायक इसी तरह सामंजस्य की रक्षा हो सकेगी यह बात नहीं कि हर एक विषय में हमें पश्चिम वालों से सीखना चाहिए या पश्चिम वालों को जो कुछ सीखना है हम ही से सीखें किंतु भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सामंजस्य स्थापन या एक आदर्श संसार के निर्माण के युगों के भावी स्वप्नों की पूर्ति के लिए हर एक के पास जो कुछ हो उसे भावी संतानों को दाय के रूप में अर्पित करना होगा ऐसा आदर्श संसार भी कभी आएगा या नहीं मैं नहीं जानता समाज कभी ऐसी संपूर्णता तक पहुंच सकेगा इस संबंध में मुझको ही संदेह हो रहा है परंतु चाहे ऐसा हो या ना हो हम में से हर एक को इसी भाव को लेकर काम करना चाहिए वह संगठन कल ही हो जाएगा और प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि यह काम मानो उसी पर निर्भर है हम में से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना अपना कार्य संपन्न कर डाला है एकमात्र मेरा ही कार्य शेष है और जब मैं अपना कार्य भाव पूरा करूं तभी संसार संपूर्ण होगा हमें अपने सिर पर यही दायित्व लेना है भारत में वर्तमान समय में धर्म का प्रबल पुनरुत्थान हो रहा है यह गौरव की बात है पर साथ ही इसमें विपत्ति की भी आशंका है क्योंकि पुनरुत्थान के साथ उसमें जरा करा घोर कट्टरता कर भी आ जाया करती है और कभी कभी तो यह कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि अभ्यथान को शुरू करने वाले लोग भी उसे रोकने में असमर्थ होते हैं उसका नियमन नहीं कर सकते अतएव पहले से ही सावधान रहना चाहिए हमें रास्ते के बीचों बीच चलना चाहिए एक ओर भ्रांत धारणाओं से भरा हुआ प्राचीन समाज है और दूसरी ओर भौतिकवाद आत्महीनता तथा कथित सुधार और यूरोपवाद जो पश्चिमी उन्नति के मूल तक में समाया हुआ है हमें इन दोनों से खूब बचकर चलना होगा पहले तो हम पश्चिमी नहीं हो सकते इसलिए पश्चिम वालों की नकल करना वृथा है मान लो तुम पश्चिम वालों का संपूर्ण अनुकरण करने में सफल हो गए तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है फिर तुम में जीवन का लेज भी न रह जाएगा दूसरे ऐसा होना असंभव है काल की प्रारंभिक अवस्था से निकलकर मनुष्य जाति के इतिहास में लाखों वर्षों से लगातार एक नदी बहती आ रही है तुम क्या उसे उसके उद्गम स्थान हिमालय के हिमनद में धक्के लगाकर वापस ले जाना चाहते हो यदि यह संभव ही हो तथापि तुम यूरोपियन नहीं हो सकते यदि कुछ शताब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना यूरोपियनों के लिए तुम असंभव सोचते हो तो सैकड़ों गौरवशाली सदियों के संस्कार छोड़ना तुम्हारे लिए कब संभव है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम प्राय जिन्हें अपना धर्म विश्वास कहते हैं वे हमारे छोटे छोटे ग्राम देवताओं पर आधारित या ऐसे ही अंधविश्वासों से पूर्ण लोकाचार मात्र है ऐसे लोकाचार असंख्य हैं और वे एक दूसरे की विरोधी हैं इनमें से हम किसे माने और किसे न माने उदाहरण के लिए दक्षिण का ब्राह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को मांस खाते हुए देखे तो भय से आतंकित हो जाता है परंतु उत्तर भारत के ब्राह्मण इसे अत्यंत पवित्र और गौरवशाली कृत्य समझते हैं पूजा के नि, निमित्त वे सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ा देते हैं अगर तुम अपने लोकाचार आगे रखोगे तो वे भी अपने लोकाचारों को सामने लाएँगे तमाम भारत में सैकड़ों आचार परंतु वे अपने ही स्थान में सीमित हैं सबसे बड़ी भूल यही होती है कि अज्ञ साधारण जन अपने प्रांत के ही आचार को हमारे धर्म का सार समझ लेते हैं इसके अतिरिक्त इससे बड़ी एक और कठिनाई है हम अपने शास्त्रों में दो प्रकार के सत्य देखते हैं एक मनुष्य के नित्य स्वरूप पर आधारित है जो परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति के सार्वकालिक संबंध पर विचार करता है दूसरे प्रकार का सत्य किसी देश काल या सामाजिक अवस्था विशेष पर टिका हुआ है पहला मुख्यतः वेदों या श्रुतियों में संग्रहित है और दूसरा स्मृतियों और पुराणों में हमें स्मरण रखना चाहिए कि सब समय वेद ही हमारे चरम लक्ष्य और मुख्य प्रमाण है यदि किसी पुराण का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न हो तो निर्दयतापूर्वक उतने अंश का त्याग कर देना चाहिए और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की शिक्षाएं अलग अलग है एक स्मृति बतलाती है यही आचार है इस युग में इसी का अनुशासन मानना चाहिए दूसरी स्मृति इस इसी युग में एक दूसरे आचार का समर्थन करती है इस आचार का पालन सतयुग में करना चाहिए और इसका कलयुग में कोई स्मृति इस, इस प्रकार सतयुग और कलयुग के आचार भेद बतलाती है अतः तो तुम्हारे लिए वही गर्मा मंडी सत्य सबसे बढ़कर है जो सब काल के लिए सत्य है जो मनुष्य की प्रकृति पर प्रतिष्ठित है जिसका परिवर्तन तब तक ना होगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व तो रहेगा परंतु स्मृतियाँ तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति और अवस्था भेद के अनुशासन बदलाती और समय अनुसार बदलती जाती है यह तुम्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि सामाजिक प्रथा के बदल जाने से हम अपना धर्म नहीं खोदेंगे ऐसा कदापि नहीं है याद रखो ये आचार प्रथाएं चिरकाल से ही बदलती आई हैं इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गोमांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा या बड़ा आदमी मकान में आता था तब सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम कृषि जीवी हैं अतिव अच्छे अच्छे बैलों का मारना हमारी जाति के ध्वंस का कारण है इसलिए इस हत्या का निषेध कर दिया गया और गोवध के विरुद्ध तीव्र आंदोलन उठाया गया पहले ऐसे भी आचार प्रचलित थे जिन्हें अब हम विभत्स मानते हैं कालांतर में आचार के नए नियम बनाने पड़े जब समय का परिवर्तन होगा तब वे स्मृतियाँ भी नहीं रहेंगी और उनकी जगह दूसरी स्मृतियों की योजना की जाएगी हमारे ध्यान देने योग्य केवल एक विषय है और वह यह कि वेद चिरंतन सत्य होने के कारण सभी युगों में समभाव से विद्यमान रहते हैं किंतु स्मृतियों की प्रधानता युग परिवर्तन के साथ ही जाती रहती है समय जो जो व्यतीत होता जाएगा अनेकानक स्मृतियों का प्रामाण्य लुप्त होता जाएगा और ऋषियों का आविर्भाव होगा देश समाज को अच्छे पथों पर परिवर्तित और निर्देशित करेंगे उस युग की आवश्यकता के अनुसार पथ और कर्तव्य समाज को दिखाएंगे जिसके बिना समाज का जीना असंभव हो जाएगा इस तरह हमें इन दोनों विघ्नों से बचकर चलना होगा और मुझे आशा है हम में से प्रत्येक में पर्याप्त उदारता होगी और साथ ही इतनी दृढ़ निर्ता होगी जिससे समझ सकें कि इसका अर्थ क्या है मैं समझता हूँ जिसका उद्देश्य सभी को अपनाना है किसी का तिरत्कार करना नहीं मैं कट्टरता वाली निष्ठा भी चाहता हूँ और भौतिकवादियों का उदार भाव भी चाहता हूँ हमें ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा गंभीर और आकाश सा उदार हो हमें संसार की किसी भी उन्नत जाति की तरह उन्नतिशील होना चाहिए और साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति वही श्रद्धा तथा कट्टरता रखनी चाहिए जो केवल हिंदुओं में ही आ सकती है सीधी बात यह है कि पहले हमें प्रत्येक विषय का मुख्य और गौड़ भेद समझ लेना चाहिए मुख्य सार्वकालिक है गौड़ का मूल्य किसी खास समय तक होता है उस समय के अनंतर उसमें यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो वह निश्चित रूप से भयानक हो जाता है मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि तुम अपने प्राचीन आचारों और पद्धतियों की निंदा करो नहीं ऐसा हरगिज न करो उनमें से अत्यंत हीन आचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए निंदा किसी की न करो क्योंकि जो प्रथाएं इस समय निश्चित रूप से बुरी लग रही है अतीत के युगों में वे ही जीवन प्रद थी अतिश्राप द्वारा उसका बहिष्कार करना ठीक नहीं किंतु धन्यवाद देकर और कृतज्ञता दिखाते हुए उनको अलग करना चाहिए क्योंकि हमारी जाति की रक्षा के लिए एक समय उन्होंने भी प्रशंसनीय कार्य किया था और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज के नेता कभी सेना नायक या राजा नहीं थे वे थे ऋषि और ऋषि कौन है उनके संबंध में उपनिषद कहते हैं ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं वे मंत्र द्रष्टा हैं ऋषि वे हैं जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है जिनके निकट धर्म केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं न युक्तिजाल ही और न व्यवसायिक विज्ञान अथवा वाग वित्डा ही है वह है प्रत्यक्ष अनुभव अत सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार यही ऋषित्व है और यह ऋषि तो किसी उम्र या समय या किसी संप्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता वास्यान कहते हैं सत्य का साक्षात्कार कर, करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हम में से प्रत्येक को ऋषि होना है साथ ही हमें अगाध आत्मविश्वास संपन्न भी होना चाहिए हम लोग समस् संसार में हम लोग समग्र संसार में सत्य संचार करेंगे क्योंकि सब शक्ति हमें ही विद्यमान है हमें धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना होगा उसकी उपलब्धि करनी होगी तभी ऋषित्व की उज्जवल ज्योति से पूर्ण होकर हम महापुरुष पद प्राप्त कर सकेंगे तभी हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह वा सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी और हमारे सामने की समस्त बुराई स्वयं अदृश्य हो जाएगी तब हमें किसी को साप देने की आवश्यकता न रह जाएगी किसी की निंदा या किसी के साथ विरोध करने की जरूरत ना होगी यहाँ जितने मनुष्य उपस्थित हैं उनमें से प्रत्येक को अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए ऋषित्व प्राप्त करने में प्रभु सहायता करें